ब्लॉक की, की एक, एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है दिव्या माथुर की कहानी अपूर्व दिशा मणि शमापति की बाहू में कसमस आई मणि ने अपनी बाहू का दायरा कुछ और संकुचित कर लिया शमा पूर्ण रूप से अब उसकी सुरक्षा में थी तुम कहते हो कि तुम मेरे वर्णन द्वारा सब कुछ देख समझ सकते हो वो आसमानी आकाश और उसके नीचे परिंदों की उड़ती हुई कतारें यह नीली झील और उसमें लहराती हुई एकाकी नौका और वो देखो मणि जीना जीना सा दूज का खूबसूरत चांद भी निकल आया प्रकृति कितनी सजीव है और मेरे शब्द कितने निर्जीव मुझे लगता है कि मेरा वर्णन पर्याप्त नहीं मुझे बहुत खींच होती है मणि क्षमा अपनी इस अपूर्णता को पाटने के लिए मणि के और करीब आ गई कि जैसे उसमें समा ही जाएगी शम्मी मुझे रत्ती भर भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं देख नहीं सकता मणि उसका मस्तक हुआ बोला क्या हम एक भाषा इजाद नहीं कर सकते जिसमें हमें शब्दों का मोहताज ही न होना पड़े मैं वह भाषा बोलूं और तुम उन शब्दों को देखो उलझी हुई शमा की उंगलिया मणि के बालों को सुलझा रही थी ऐसी भाषा तो हमारी तुम्हारी है ही शमी हम एक दूसरे की बात और सुख दुख बिना कहे सुने जान जाते हैं, हैं कि नहीं हमारी भाषा में पर्याप्तता का प्रश्न ही कहा उठता है मणि के होठ शमा के विरोधी होठों पर थे इन दो जोड़ों में कुछ देर संवाद जारी रहा और अंत में दोनों तुष्ट और सहमत थे तुम ठीक कहते हो आज सुबह उगते हुए सूर्य का वर्णन जिस प्रवरता से तुमने किया मैं भी नहीं कर सकती थी जानते हो मणि मैंने अपनी आंखों पर दुपट्टा बांध लिया था मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं एक अनोखी दुनिया में थी, थी जो इस प्रत्यक्ष दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर कहीं अधिक खूबसूरत थी सपनील सी माँ के आंचल में दुबके बच्चे सी सुरक्षित सचमुच तुम्हारी, तुम्हारी आवाज में जादू है एक क्षण तो ऐसा आया, आया कि मैंने दुपट्टा उतार फेंका यहाँ देखने के दे लिए तुम्हा उशा तुम्हा उशा कि क्या उषा सचमुच उतनी ही खूबसूरत थी किंतु लगा कि जैसे मैंने रंगीन चश्मा उतार दिया हो तुम्हें क्या ऐसी अधीरता होती है कभी मणि शमा और मणि में कहने सुनने पर कोई रोक न थी वे झक अपनी बात एक दूसरे से कह सुन सकते थे और प्रत्येक शंका का समाधान चाहे उन्हें फिर बहस में घंटों लग जाए निकल ही आता था तुम भूल जाती हो शम्मी कि मैंने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी जिसे मैं जब चाहूँ उतार सकती मणि शमा के चेहरे को टटोलता हुआ बोला तुम्हे घबराहट इसलिए हुई कि तुम जानती थी तुम पट्टी उतारकर देख सकती हो कमी तो मुझे तब महसूस हो जब दोनों दृश्य मेरे भोगे हुए हो रही मेरे वर्णन की सजीवता की बात तो तुमने जो मेरी भाषा में रंग भरे हैं उनसे तुम स्वयं भी प्रभावित होती रहती हो वाह क्या बात कही है जनाब ने दिल खुश कर दिया मैं तो क्या तुम्हारे वे सभी श्रोतागण जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है हम सभी तुम्हारी बातों के दीवाने हैं अपनी फैन मेल का जवाब देने बैठोगे तो नानी याद आ जाएगी क्षमा की नाक मणि की नाक से अटखेड़िया कर रही थी नहीं यह काम बाद में अब तुम आराम करोगी समझी ऐसी हालत में स्त्रियाँ घंटों सोती है और एक तुम हो कि बैठने का नाम नहीं लेती मणि ने उसे उठने से रोक लिया और उसका सिर अपनी गोदी में रख कर उसके बाल सहलाने लगा किंतु शमा अधिक देर तक निश्चल रह नहीं आई इटली से मौसा जी का जवाब आ गया है तुम्हें याद है ना कि पिछले महीने मैंने उनको खत लिखा था? वही जिन्होंने सारे घर वालों की इच्छा के विरुद्ध अंतर जातीय और वह भी एक नेत्रहीन प्रोफेसर से विवाह किया था हाँ और जानते हो मौसाजी मौसी जी की तरह ही वेक्षण हैं फिलॉसफी में रिसर्च कर रहे हैं विषय मैं भूल रही हूँ शम्मी तुम्हारे परिवार में क्या अक्षमों को अपनाने की प्रथा चली आ रही है अब मैंने इसीलिए तो यह बात शुरू नहीं की थी की तुम, तुम जैसा, जैसा साथी यदि सभी अपंग और, और अक्षमों को मिल जाए तो धरती स्वर्ग हो जाए समाज उनकी सहायता करता भी है, है तो, तो अपना अगला, अगला जन्म सुधारने के चक्कर में हाँ भगवान को पटाने के चक्कर में दीन दुखियों को खाना कम्बल मिल जाता है तुम ठीक कहते हो, दान को अक्षमों पर थोप दिया जाता है बिना पूछे जाने कि उन्हें इसकी आवश्यकता भी है कि नहीं पर लोग अपेक्षा करते हैं कि हम जीवन भर उनका एहसान मानें। पिछले ही हफ्ते की तो बात है कि लाला नेक की पत्नी, पत्नी अपने ससुर की बरसी पर कंबल और लड्डू बांटने नेत्रहीनों के स्कूल में आई थी। मैंने उन्हें एक अध्यापिका से पूछते सुना की आजकल के अपाह बच्चे इतने अनम्य क्यों है मणि अनमना हो था शमा ने सोचा कि समाज अपंगों को अपने जूते की नोक पर रखना चाहता है उन्हें कंबल और भोजन की ही नहीं स्नेह की भी आवश्यकता है मणि जानता था कि शमा सारी दुनिया की ओर से लज्जित महसूस कर रही है उसने वातावरण को फिर से खुशनुमा बनाना चाहा। जानती हो शम्मी पहले पहल मैं भी हमेशा तुम्हारे मन की थाह लेने के प्रयत्न में रहता था कि कब तुम्हें पकडूं, कब तुम्हारे मुँह से सच निकल जाए कि तुम मुझ पर मेहरबान क्यों हो तो जनाब मेरी परीक्षा ले रहे थे जानते हो कभी कभी तो तुम्हारी चुप्पी से घबराकर भाग खड़े होने का मन करता है यही सोच रुक जाती थी की चली गयी तो और भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी जैसे, जैसे चली नहीं गई थी दिसंबर में मणि अब तक नहीं भूला था वीर सुने दिन जब शमा को अपनी बीमार माँ के पास जाना पड़ा था हाँ तभी तो जाना कि एक हफ्ते में ही मेरे बगैर तुम्हारी क्या हालत हो गई थी तुम्हारा मुरझाया चेहरा देखकर मैं तो इतना घबरा गई थी कि पूछो मत मेरे, मेरे कदमों की आहट सुनकर तुम्हारे, तुम्हारे चेहरे पर धीरे धीरे फैलते हुए संतोष को मैं, मैं कभी नहीं भूल सकती और क्या क्या लिखा था मेरे चेहरे पर, पर? पर? मणि ने कुछ झेपते हुए पूछा यही कि पहल मुझे ही करनी होगी सिर पर सेहरा बांधकर कर भी मुझे आना होगा आप तो प्रणय निवेदन करने से रहे। सच ऐसी ऐसा लगता था कि न जाने किस पल तुम मुझे छोड़कर चली जाओ डर के मारे न मैं सू पाता था और न ही कुछ कह सकता था कि कहीं तुमने इनकार कर दिया तो अगर अनुपम न आया होता तो शायद हम तुम पार्क में बैठे बूढ़े हो गए होते वह घर में होता है तो लगता है कि किसी ने ढेर सारे अनार एक साथ जला दिए हों शमा, शमा के चेहरे पर ममत्व याद है शमा? शैतान ने हमारी शादी के निमंत्रण पत्र छपवा कर हमसे ही लिफाफों पर पते लिखवाए, यह कहकर कि वे निमंत्रण पत्र उसकी अपनी शादी के थे मन ही मन मुझे बुरा लगा था कि बड़ा भाई कुमारा बैठा है और छोटा चला ब्याह रचाने। फिर सोचा कि मैं कौन सी शादी करने वाला हूँ यह कौन, कौन करेगा मुझसे शादी हाँ और याद है हमारी हालत जब हमें पता लगा कि ये हमारी ही शादी के निमंत्रण थे शमा एक झटके से उठकर बैठ गई। संभल के शमा मेरी तो दुनिया ही इंद्रधनुषी हो उठी थी लगता था कि मैं सपना देख रहा था कितना प्यार और सम्मान देता है वह तुम्हें और तुमने तो उसे मुझसे छीन ही लिया है शमी जब, जब भी यहाँ आता है, है सारा दिन, दिन तुमसे तो ही चिपका रहता है बस बस रहने, रहने दो, रहने दो। तुम, तुम दोनों की बातें बाते कभी तो खत्म होने का नाम ले, नाम ले तब ना।, ना।, ना। कितनी अच्छी, अच्छी बात, बात है ना, कि वह छुट्टी लेकर आ रहा है वह जानता है कि तुम अकेले में घबराते हो क्षमा उसके बटन खोलने लगी। चलो चलो जल्दी से कपड़े बदल कर आओ मैं खाना लगाती हूँ गप्पो में समय का ध्यान ही नहीं रहा क्षमा तुम क्यों नहीं, तुम नहीं अपनी, अपनी माँ के पास चली जाती।, चली जाती वह कितना जोर देकर बुला रही है तुम्हें यहाँ मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ मणि रुआसा मनी सा, गया सा गया। हो गया दिल में रुका तूफान कि जैसे अब टूटा अब टूटा फिर वही बात मुझे कहीं नहीं जाना जिनके पिहर नहीं होते उनके यहाँ क्या जापे नहीं होते होंगे मेरे चले जाने ऐसी क्या तुम्हारी या मेरी परेशानियाँ कम हो जायेंगी मणि ने शमा को जोर से सीने में भेज लिया बीच में ढोलकी सा पेट न होता तो न जाने क्या होता ओ शमा, तुमने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया वहाँ जाओगी भी तो मेरे लिए ही परेशान रहोगी अनुपम आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा हाँ मुझे तो आदत है यूं ही परेशान होने की। तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो एक दिन मैं चेकअप के लिए जाती हूँ तो बिना कुछ खाए पिए आंगन में बैठे सड़क निहारते रहते हो तुम्हें कैसे मालूम मणि हैरान था कि शमा को कैसे पता लगा कि उस पर क्या गुजरती है तो ठीक ही सोच रही थी मैं है ना ओ तो अंदाजा लगा रही थी तोबा तोबा कैसे जान लेती हो तुम ये सब तुम्हारे ख्यालों में जो रहती हूँ तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते अच्छा बताओ मैं लड़का, लड़का चाहता हूँ कि लड़की? लड़की, लड़की लड़की बिल्कुल मेरे जैसी मोटी नाटी क्षमा ने फटाक से जवाब दिया ओह गॉड मेरी निजी विचार, विचार भी अब निजी नहीं रहे जहाँ देखी वहाँ आप ही आप विराजमान हैं और तुम्हारी बेबुनियादी परेशानी भी जानती हूँ जो हर दम तुम्हें सालती रहती है क्षमा भाग भुनाती बोली मानो शिकायत कर रही हो न चाहते हुए भी दोनों उदास हो उठे क्षमा इसलिए कि मणि को कैसे समझाए कैसे विश्वास दिलाए कि उनकी संतान सामान्य होगी और मणि को सौ फीसदी विश्वास नहीं था कि डॉक्टर ठीक कह रहे थे मणि को अपने अम्मा बाबू की लाचारी का ध्यान हो आया। जिन्हें तो यह भी ठीक से पता नहीं था कि मणि कहीं जनमान ही तो न था गांव में चिकित्सा के अभाव में उसकी दुखती हुई आंखों का इलाज न हो पाया था दाइयों और हकीमों द्वारा दिए गए मरहमों से मणि की आंखों का दुखना दिखना सब बंद हो गया था बाद में अस्पतालों से निराश होकर उसकी माँ पंडितों और पीरों के चक्कर लगाने लगी थी यही वजह थी कि मणि अपनी संतान के लिए चिंतित था अब जबकि आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जानती बूझते अपाहित संतान पैदा करना गुना है धिकार है उन लोगों को जो बिना किसी योजना के घोर अभावों के बीच बच्चे पैदा किए चले जाते हैं और फिर कर्मों की दुहाई देकर और उन्हें इस जालीम समाज के टुकड़ों पर पलने के लिए असहाय छोड़कर मर खप जाते हैं अच्छे भले स्वस्थ युवक रोजगार नहीं पाते फिर इन अपाहिजों का तो क्या ठिकाना गरीब मुल्को में तो उनका निजी जीवन है ही नहीं घर के पिछवाड़े जैसे एक गाय या भैंस बंदी हो जिसे समय असमय चारा डाल दिया जाए तो बहुत है समझो मणि की कमपट्टी की एक नज खींची हुई देखी तो शमा चुप हो गई। इस समय उसे टोकना उचित नहीं था स्वयं अनपढ़ होते हुए भी मणि की मां ने उसे उच्च शिक्षा दिलवाई थी जरूरत का हर सामान यूं जुटाया था कि वह हाथ बढ़ाए तो उसे मिल जाए और तो और पिता के चाहते हुए भी उन्होंने दूसरी संतान नहीं होने दी कि मणि को कहीं कोई कष्ट न हो शायद उन्हीं की प्रार्थनाओं का ही फल था कि मणि को मुंबई रेडियो पर नौकरी मिल गई किंतु उसकी पहली तनख्वाह घर में आने से पहले ही वह स्वर्ग सुधार गयी कभी कभी मणि को लगता है कि माँ परलोक में रहकर भी उसी के लिए प्रार्थना करती रहती है तभी तो शमा मिली अनुपम जैसा भाई मिला जो सगे भाई से भी बढ़कर था लगता ही नहीं था कि वे एक पेट से नहीं जन्मे हैं। मणि के बुआ फुफा की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनकी इकलौती संतान अनुपम को मणि के माँ बाप ने ही पाला पोसा था जो अब शमा को भाभी से अधिक माँ की तरह प्यार करता था पूरे एक महीने की छुट्टी लेकर आ रहा था ताकि प्रसव के समय शमा और मणि अपने को अकेला महसूस न करें। मणि की माँ अपनी आंखें दान देकर मरी थी उसे याद है कि गांव के लोगों ने कितना शोर मचाया था कि अंग विहीन शरीर को अग्नि देना अशुभ था कि अगले जन्म में वह अंधी पैदा होगी किंतु तो उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की थी उनकी आंखें आज भी किसी की आंखों से देख रही होंगी उसे लगता कि जैसे एक बड़ा हजुम उसको बड़े ध्यान ऐसी सुन रहा हो यहाँ तुम शहर में क्या कर रहे हो गाँव चलो लोग, लोग कब से तुम्हारी, तुम्हारी राह देख रहे हैं उन्हें राह दिखाओ तुम्हारी, तुम्हारी आवाज में जादू है क्षमता है ऐसी, ऐसी कल्पना उसने, उसने कई बार की थी क्षमा जब तब मणि को, को ऐसी मन स्थिति में देखती है तो, तो सोचती कि कुछ है जो मणि को कुरेता रहता है एक दिन वह उसे स्वयं ही बताएगा तब वह मणि का पूरा पूरा साथ देगी चाहे वह कार्य कितना भी अगम क्यों न हो। शायद मणि स्वयं को किसी बड़े उद्यम के लिए तैयार कर रहा हो इस तैयारी में शमा बाधा नहीं डाली रही वह रसोई में खाना गर्म करने चली गई। मणि ने उसे बताया था कि उसकी माँ कहा करती थी कि खाना बनाते समय यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो भोजन प्रसाद हो जाता है वह भी रामायण से दोहे चौपाइया गुनगुनाने लगी बिनु हरी कृपा मिल ही नहीं संता कुछ समय बाद मणि भी रसोई में चला आया बे पीछे से शमा को आलिंगन में लेकर वह अपने होठो से उसके बालों को सहलाने लगा माफ करना शमी मैं जाने क्या, क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे जैसी शमा क्या सबको मिलती है अगर हमारी संतान सामान्य न हुई तो फिर वही बात शमा तमक कर बोली डॉक्टर ने कहा है ना कि सब ठीक है फिर क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तुम पर तो है, है, है पर, पर और मैं कौन हूँ मेरा सब, सब मेरा सब, सब कुछ, कुछ मेरी भगवान शमा, शमा की बातों, बातों में उलझकर वह मुस्कुराने लगा फिर, फिर शमा छूटकर गैस, गैस के चूल्हे की ओर पढ़ी तुमसे तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा जीत सकते हो चलो खाना खाये वहीं बाजी मार लेना चित भी मेरी और पट भी मेरी इस हार में भी तुम्हारी ही जीत होगी खिला, खिला खिला करके तुम मुझे बैल बना दोगी मणि ने छूट की शिकायत की। अब कहीं तो तुम्हें जिताना भी चाहिए ना? और वह हस्ती हुई खाने के कमरे की ओर लग की। देखो भागना नहीं वह घबराकर पीछे भागा अगले ही क्षण शमा फिर उसके आलिंगन में थी तुम्हारे चक्कर में हमारी दिशा भूखी ही रह जाएगी मणि ने शैतानी से कहा ये दिशा कौन है जी? शमा ने आंखें तरीर कर पूछा नहीं बताता अब तुम मेरे नखरे उठाओ बताओ ना। शमा परेशान हो थी, आज तो हमारी शमी भी फंसी। अच्छा तो ये बात है बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्या छिपाना चलो तुम्हें अपूर्व के बारे में बता ही दी पर जब आप ही मुझसे राज रखने लगे है तो अब शमा का पीछे हटने वाली थी ठीक है पहले तुम बताओ फिर मैं भी बता दूंगा मणि ने हथियार डाल दिए यह विषय तुमने ही शुरू किया था पहले तुम ही कुछ रोशनी डालो शमा भी कम जिद्दी नहीं थी अपूर्व और दिशा मणि और शमा की मीठी तकरार का भविष्य ही तो थे 25 मई को अनुपम जब छुट्टियों में भाई भाभी के यहाँ पहुँचा तो क्षमा ने सोचा कि दोनों भाइयों को अब भेंट दे ही दी जाए सताईस मई को दिशा का जन्म हुआ गोल मटोल प्यारी सी बच्ची मणि ने जब उसे डरते डरते गोद लिया तो बच्ची के हाथ सीधे मणि के गालों का स्पर्श करने लगे यहाँ अलौकिक अनुभव मणि व्यक्त नहीं कर पा रहा था उसकी आंखें बरसने लगी अनुपम चिल्लाया कैमरा लिए वह इन क्षणों का कब से इंतजार कर रहा था दिशा क्षमा और मणि सिमटकर एक चीर मुस्कान में बदल गए अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर की कहानी अपूर्व दिशा